गीता शंकर भाष्य अध्याय अध्यायचार तब तर् रागद्वेश येन नेभ्यव एव भाव प्रयक्षसी न सर्वेभ्य उच्यते तब क्या आप आप में रागद्वेश है जिससे कि आप किसी किसी को ही आत्मभाव प्रदान करते हैं सबको नहीं करते इस पर कहते हैं ये यथा प्रपद्यंते ताँस्त भजम्य हम मर्तम वर्तन्ते मनुष्या पाथसर्वश ये यहां ये प्रकार ये प्रयोजन यथतयां प्रपद्यन भजमे अहमती एक मोक्षं प्रतिथिवाद जो भक्त जिस प्रकार से जिस प्रयोजन से जिस फल प्राप्त की इच्छा से मुझे भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार भजता हूँ अर्थात उनकी कामना के अनुसार ही फल देकर मैं उन पर अनुग्रह करता हूँ क्योंकि उन्हें मोक्ष की इच्छा नहीं होती न ही एक मुमुक्षुत्व च युगपथ संभवती एक ही पुरुष में मुमुक्षव और फलार्थित्व फल की इच्छा करना यह दोनों एक साथ नहीं हो सकते अतो ये फलान तान फल प्रदेन ये यथोक्तकारिण तो अफलाथिनो मुमुक्षव ज्ञान तान ज्ञान प्रदान ये ज्ञान संनो मुमुक्षव चाहन मोक्ष प्रदान तथा आर्तान इति आर्तिहर प्रपद्यन्ते ये तान तथा एवा भजाम इत्यर्थ इसलिए जो फल की इच्छा वाले हैं उन्हें फल देकर जो फल को न चाहते हुए शास्त्रोक्त प्रकार से कर्म करने वाले और मुमुक्षु हैं उनको ज्ञान देकर जो ज्ञानी सन्यासी और मुमुक्षु हैं उन्हें मोक्ष देकर तथा आर्तों का दुख दूर करके इस प्रकार जो जिस तरह से मुझे भजते हैं उनको मैं भी वैसे ही भजता हूँ न पुनः पन रागदेष नित् मोहनिमित के कारण या मोह के कारण तो मैं किसी को भी नहीं भजता सर्वथा अपि सर्वस्था मम ईश्वर से वर्तमारगमर्त मनुष्या कर्मणि अधिकृता ये प्रयत्न प्रयत्न ते मनुष्या उच्यंते हे पार्थ सर्वश सर्व प्रकार ही हे पार्थ मनुष्य सब तरह से वर्तते हुए भी सर्वत्र स्थित मुझ ईश्वर के ही मार्ग का सब प्रकार से अनुसरण करते हैं जो जिस फल की इच्छा से जिस कर्म के अधिकारी बने हुए उस कर्म के अनुरूप प्रयत्न करते हैं वे ही मनुष्य कहे जाते हैं यदि तो रागादि ईश्वर से रागादिदोषाभाप्राणीसु अणुघृिक्षायां तु्यालम चयिशति वासुदेव सर्वेन एवं मुव एव सर्वे न प्रतिप्य श्रृणु द यदि रागादि दोषों का अभाव होने के कारण सभी प्राणियों पर आप ईश्वर की दया समान है एवं आप सब फल देने में समर्थ भी हैं तो फिर सभी मनुष्य मुमुक्षु होकर यह सारा विश्व वासुदेव रूप है इस प्रकार के ज्ञान से केवल आपको ही क्यों नहीं भजते इसका कारण सुन कांक्षत कर्मणां सिद्धिम जजंत इह देवता क्षिप्रम भी मानुषेलो सिद्धिर्भवती कर्मजा कांक्षत अभीसन कर्मण सिद्धि फलनिष्पत्तियजन इह लोके देवता इंद्राग्नाद्या कर्मों की सिद्धि चाहने वाले अर्थात फल प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य इस लोक में इंद्र अग्नि आदि देवों की पूजा किया करते हैं अथ योन्याम देवता मुपासन्यो सवन्यो स्मृति न स वेद यथा पशु रव स देवाना श्रुते है श्रुति में कहा है कि जो अन्य देवता की इस भाव से उपासना करता है कि वह देवता दूसरा है और मैं उपासक दूसरा हूँ वह कुछ नहीं जानता जैसे पशु होता है वैसे ही वह देवताओं का पशु है तेसाम ही भिन्न देवता याजिना फलाकांक्षण क्षिप्रम शीघ्रम ही यस्माषे लोके मनुष्यलोके ही शास्त्राधिकार है ऐसे उन भिन्न रूप से देवताओं का पूजन करने वाले फलेक्षुक मनुष्यों की इस मनुष्यलोक में कर्म से उत्पन्न हुई सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है क्योंकि मनुष्यलोक में शास्त्र का अधिकार है यह विशेषता है क्षिप्रम ही मानुष्य लोके विशेषण अन्सु अपि कर्मफल सिद्धि दर्शयति भगवान् क्षिप्रि मनुषे लोके इस वाक्य में छिप्र विशेषण से अन्य लोकों में भी कर्मफल की सिद्धि दिखलाते हैं मनुषे लोके वर्णाश्रदर्मा विशेष तर्णाश्रद्यधिकारी कर्मणस क्षिप्र कर्मजा कर्मणो जाता पर मनुष्यलोक में वर्ण आश्रम आदि के कर्मों का अधिकार है यह विशेषता है उन वर्ण आश्रम आदि में अधिकार रखने वालों के कर्मों की कर्मजनित फल सिद्धि शीघ्र होती है मनुष्य एवं लोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकारो इति निमह नियम इति मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि के कर्मों का अधिकार है अन्य लोकों में नहीं यह नियम किस कारण से है यह बतलाने के लिए अगला श्लोक कहते हैं अथवा वर्णाश्रद विभाग विभागोप्यता मनुष्या मम अनुवर्तन्ते सर्वस इति उक्तम कस्मा पुनः कारणा नियमेन तो एव वर्तम अनुवर्त न अन्यस्य इति उच्यते अथवा वर्णाश्रम आदि विभाग से युक्त हुए मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बर्तते हैं ऐसा आपने कहा नियम पूर्वक वे आपके ही मार्ग का अनुसरण क्यों करते हैं दूसरे के मार्ग का क्यों नहीं करते इस पर कहते हैं चातुर्वर्णम मैं सृष्टम तस्य अपिमां तस् कर्ता कर्ताकर्ताभ्य चुर्ण्यर एवं वर्णा चाण्य मैं ईश्वरण शिष्टम उत्पादों से मुखमासीदिश्रुते गुणकर्मगसो गुण विभागसह कर्म विभागसह कर्म विभागस कर्मभागसु सत्जस्तमी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण है सत्व रज तम इन तीनों गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से यह चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे हुए उत्पन्न किए हुए हैं ब्राह्मण इस पुरुष का मुख हुआ इत्यादि श्रुतियों से यह प्रमाणित है तत्र सात्विक सत्व प्रधान समो तप इत्यादि कर्माणी उनमें से सात्विक सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण के सम धम तप इत्यादि कर्म हैं सत्वोपसर्जन रजह प्रधानस्य से क्षत्रिय शौर्य तेज प्रभृति ने जिसमें सत्वगुण गौण हैं और रजोगुण प्रधान है उस क्षत्रिय के सूर्यवीरता तेज प्रभृति कर्म है तमोपसर्जन उपसर्जन प्रधान प्रधानस्य वैश्यस्य कृष्यादीन कर्माणी जिसमें तमोगुण गौण और रजोगुण प्रधान है ऐसे वैश्य के कृषि आदि कर्म हैं रज उपसर्जन तमु प्रधानस्य से शूद्र से शुश्रूषा एवं कर्म तथा जिसमें रजोगुण गौण और तमोगुण प्रधान है उस शूद्र का केवल सेवा ही कर्म है ये गुणकर्म विभागस चातुर्वर्ण मैं सृष्टम इतर्थ इस प्रकार गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं यह अभिप्राय है तथा चा इदम चातुर्वर्णम न अन्येषु लोकेषु अतो मानुषेल लोके विशेषणम ऐसी यह चार वर्णों की अलग अलग व्यवस्था दूसरे लोकों में नहीं है इसलिए पूर्वश्लोक में मानुषेलोके विशेषण लगाया गया है अंत तरी सर्गादेह सर्गादे कर्मण कर्तृवाद तत्फल अतो न तम नित्य, नित्य इति उच्यते यदि चातुर्वर्ण की रचना आदि कर्म के आप करता है तब तो उसके फल से भी आपका संबंध होता ही होगा इसलिए आप नित्य मुक्त और नित्य ईश्वर भी नहीं हो सकते इस पर कहा जाता है यद्यपि माया सव्यवहारेण तस्य कर्तारम् अपि तस् माम् कर्ता अत अकर्तारम् अत एव अव्ययम् अतएव अव्यय माम् वि यद्यपि मायिक व्यवहार से मैं उस कर्म का करता हूँ तो भी वास्तव में मुझे तू अकर्ता ही जान तथा इसीलिए मुझे अव्यय और असंसारी ही समझ यू कर्मण कर्ता मनसे परमात तेसाम अकर्ता अहम् जता हा। जिन कर्मों का तू मुझे कर्ता मानता है वास्तव में मैं उनका अकर्ता ही हूँ क्योंकि नमाम कर्माणि कर्मा नमे न कर्म इत्माम यो भी जाति कर्म भीन सध्यते नाम ता कर्मा लिंप दे अहंकारा अहंकाराभा साम कर्मण फलेशु मे स्पृहा तृष्णा मुझमें अहंकार का अभाव है इसलिए वे कर्म देहादि की उत्पत्ति के कारण बनकर मुझे लिप्त नहीं करते और न उन कर्मों के फल में मेरी लालसा अर्थात तृष्णा भी नहीं है ये तो संसारिणाम अहंकर्ता इस अभिमान कर्मसु स्पृहा तत्फलेशु तान कर्माणि कर्माण इति युक्तम तद्भावात् नाम कर्माणि लिंपंती जिन संसारी मनुष्यों का कर्मों में मैं करता हूँ ऐसा अभिमान रहता है एवं जिनकी उन कर्मों में और उनके फलों में लालसा रहती है उनको कर्म लिप्त करते हैं यह ठीक है, है परंतु उन दोनों का अभाव होने के कारण वे कर्म मुझे लिप्त नहीं कर सकते एवं यह अपि आत्म आत्मत्वेन अभिजानाति न अम कर्ता न मे कर्मफले स्पृहा सकर्म भी न बध्यते अपि न देहाद्यारंभ काली कर्माती इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्मरूप से जान लेता है कि मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूँ मेरी कर्मफल में स्पृहा भी नहीं है वह भी कर्मों से नहीं बनता अर्थात उसके भी कर्म देहादि के उत्पादक नहीं होते न अहम कर्ता न मैं कर्म फलेश मैं न तो कर्मों का कर्ता ही हूँ और न मुझे कर्म फल की चाहना ही है एवं ज्ञावा कृत कर्म पूर्वर मुझुकर्म तस्मा पूर्व पूर्वतर कृत एवं ज्ञावा कृतम कर्म पूर्व अपि अति क्रांत मुमुक्षुभि कुरु कर्म एव तम न तुष्णि आसनम न अपि संन्यास कर्तव्यः ऐसा समझकर ही पूर्व काल के पुरुषों ने भी कर्म किए थे इसलिए तो भी कर्म ही कर तेरे लिए चुपचाप बैठ रहना या संन्यास लेना यह दोनों ही कर्तव्य नहीं है तस्मा पूर्व अपि अनुषित यदि अनात्मज धा आत्मशुद्ध्यर्थ तत्वित चेत लोकसंग्रहा पूर्व जनकादिभ पूर्वतर कृत न अधुनातन कृत निवर्ति क्योंकि पूर्वजों ने भी कर्म का आचरण किया है इसलिए यदि तू आत्मज्ञानी नहीं है तब तो अंतकरण की शुद्धि के लिए और यदि तत्वज्ञानी है तो लोकसंग्रह के लिए जनकादिपूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए प्रकार से ही कर्म कर नए ढंग से किए जाने वाले कर्म मत कर अर्थात जिन कर्मों से न तो अंतकरण ही शुद्ध होता है और न लोक संग्रह ही होता है ऐसे आधुनिक लौकिक मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले कर्म मत कर